वो ये भी नहीं कह रहा है कि आग तुम न छूओगे तो बड़ा पुण्य होगा वो इतना ही कह रहा है न छूओगे तो जलने से बच जाओगे छूओगे तो जल जाओगे जलना हो तो छू लो न जलना हो तो मत छूओ। लेकिन जब वैज्ञानिक कहता आग जलाती है तो वो केवल तथ्य की सूचना दे रहा है वो इतना ही कह रहा है कि ये आग का गुणधर्म है कि वो जलाती तुम्हें करना हो करो ना करना हो ना करो तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं है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 और जो इस स्वाद को पहचान लेता है वही धार्मिक है फिर वो हिंदू नहीं रह जाता मुसलमान नहीं रह जाता ईसाई नहीं रह जाता सिर्फ धार्मिक रह जाता है। और धार्मिक होना परम स्वतंत्रता है तब फिर कहीं से भी खबर आती है वो पहचान लेता है कि वो संदेश भगवान का ही है ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य